नमस्कार आप रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड सिनेफेस्ट में जहाँ पर बहुत सारे आ, कलाकार और प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री के लोग मिल रहे हैं और हम उनसे बातें कर रहे हैं और अभी ये फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है इसको एक ग्रुप जो है विशेष रूप से संभाल रहा है

ये ग्रुप के साथ हम लोग अभी जुड़ेंगे और इसके पहले अमरजीत सिंह से बातें हुई थी और इसके साथ में अमिताभ जी से बात हुई रिजू जी से बात हुई और उनके ही टीम मेंबर्स हैं जो इस पूरे पाँच दिन का जो फेस्टिवल है उसके आयोजन में ये लोग काम कर रहे हैं तो मरियम भी उनमें से एक हैं जो इस आयोजन को एक अंजाम देने के लिए अपना जो है समय दे रही हैं और अपना विशेष काम कर रही हैं तो मरियम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच

अपने बारे में बताइए आप क्या करते हैं वैसे तो मैं अभी तो बारहवीं कक्षा में हूँ मैं दो साल से काम कर रही हूँ मैंने पहले एफ टी आई के साथ दो वर्कशॉप्स किए हैं सीखा है फिर तीन से चार पीआर एजेंसी के थ्रू मैंने काम किया है प्रोडक्शंस में काम किया है थिएटर में काम किया है तो अभी तो फिलहाल पढ़ाई है और फिर ये काम है बाजू में <laughs> जी एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप

Uh, आप जो करना चाहते हो आप पहले डिसाइड कर लो क्योंकि बारहवीं तक टाइम रहता है बारहवीं के बाद यूजअली लोग इंजीनियर कर लेते हैं हमने देखा होगा कितने लोग हैं जो इंजीनियर बिगे कौशल है तापी बनू हैं जो इंजीनियर बन रहे हैं और फिर उनको रियलाइज़ होता है कि अरे कुछ और करने को है तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं अगर पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं तो साइड बाई साइड अपना पैशन फॉलो कीजिए लेकिन खुशी से अपना पैशन फॉलो कीजिए करियर फॉलो कीजिए यही बात करना चाहिए

जी थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि अपना पढ़ाई जारी रखते हुए अपने पैशन को भी बनाए रखें उसके साथ भी काम की थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद अजीब दास खत्म

ये मंजिले है कौन सी वो समझ सके न हम अजीब दासता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिले है कौन सी वो समझ सके न हम

नमस्कार मैं हूँ पोलमी सिंगर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो

मैं और मेरे भाई, भाई हनीफ मोडक दोनों हमारे जहाज के मालिक थे हम अच्छा। और इस जहाज के ऊपर जब सदाम हुसैन ने अटैक किया तो हमारा जहाज कुवैत में फंसा हुआ था जब हमारा जहाज कुवैत में फंसा हुआ था सारे क्रू हमारे इंडियन थे जनरल कार्गो शिप थी और हमें बहुत दिक्कत हुई कि भाई अभी जहाज़ फंस गया क्या करेंगे क्रू को कहाँ से लाएंगे किस तरह से बाहर निकालेंगे

टू कम आउट ऑफ इट और ये जो जहाज था ये कोट में था बाकी सब लोग जो कोट से आए दे वे टू अमान जो बहुत लंबी और बहुत तकलीफ वाली जर्नी थी नोमेंट लाइन था ये जहाज़ तो कोवेट में ही था तो यहाँ पे प्रिफरेंस थी ओल्ड पीपल के लिए बच्चों के लिए बीमार लोगों के लिए और उनके फैमिलिय के लिए और बहुत बहुत सारी तकलीफें आई बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए लेकिन एक एक करके

एक दो चार आदमी को आप कहीं से भी बचा के ला सकते हो यहाँ तो सात सौ हिंदुस्तानी को एक गैर मुल्क से याद पर बचा के लाए तो बड़ी बात है और ये अवेलेबल है यूट्यूब पे आपको खाली मिशन सफी डालना चाहिए एम आई एस एस आई ओ एन एस ए एफ डबल वो डाल दो तो आपको मिल जाएगी मिशन सफी 37 डेज टू फ्रीडम ये पिक्चर का नाम है यूट्यूब पे है कोई कीमत देनी नहीं पड़ेगी फ्री ऑफ कॉस्ट

लोगों <laughs> लोगों को बचाया फ्री ऑफ कॉस्ट yeah. डॉक्यूमेंट्री हम लोग ने खुद ने बनाई हमारे पैसों से <laughs> और ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखना इसमें जो आपका स्टेशन राजस्थान का है जी. तो यहाँ पर एक हमारे द, मिस्टर एस एम माथुर थे <laughs> जो अभी जोधपुर में रिटायर्ड होके रह रहे हैं मिस्टर एस एम माथुर उसकेंड सेक्रेटरी थे इंडियन मिशन के अरे.

हमारे जो झाँस के क्रू था कप्तान और क्रू ने बहुत मेहनत की आ, मैं बोल नहीं सकता हूं कि इन्होंने कितनी मेहनत की कितनी दिक्कतें सहन की लेकिन जब पैसेंजर्स को ले आए तो बड़े प्यार से और मोहब्बत से इनको ले आए और पैसेंजर्स को खाना भी खिलाया जो झाँज के ऊपर सिर्फ 40 लोगों का खाना रहता था और इंतज़ाम था चालीस लोगों का उसको छोड़ के उसको सात लोगों को खाना दिया

ये बताना चाहते हैं कि कितनी भी दिक्कतें हो लेकिन जब हिंदुस्तानी जब हाथ जोड़ देते हैं ना और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दूसरी एजेंसी इराकी एजेंसी दुबई अथॉरिटीज इंडियन नेवी सब कुछ पॉसिबल है, पौसिबल है। पौसिबल। ये हमारा मैसेज है <laughs> मिशन सफ़ूर थर्टी सेवन डेज टू फ्रीडम जरूर देखिएगा मिशन सफीर 37 डेज टू फ्रीडम का प्रीमियर भी है

वो जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुआ था जहां पर जो ये सारे डिप्लोमेट्स है और वाइस एडमिरल हरिंदर सिंह चीफ गेस्ट थे वो हम लोगों ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 11 अगस्त को 2018 में किया था वो भी प्रीमियर है आप देखना चाहते हैं तो अच्छा। तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि क्या था और क्या क्या सही है और क्या गलत है अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसमें पैसेंजर है जो वहां से आए हुए है इसमें ऑफिसर्स है जो जहाज पे नौकरी करते

इसमें वो बड़े बड़े डेलीगेट्स काउंसलेट ऑफिसर्स हैं, एम के ऑफिसर्स है जिन्होंने इसमें हेल्प किया हुआ तो इसमें बीबीसी क्लिप है ये ऑडियो विजुअल वाली तो सारी चीजें जो आप देखोगे इसके लॉकबुक्स हैं, मार्कोनी मैसेजेस हैं, बहुत सारी चीज सारे चीज़ उसमें है और वो एक्चुअल है जो है अभी आप मेरे से पूछो ये पिक्चर

को आपने इतना लेट क्यों दिखाया क्यों दिखाया? हुआ हम लोग तो कर लिया तालियां मिली ये पेपरों में पे जनवरी दो हजार सोलह में एयरलिफ्ट रिलीज हो गई अभी एयरलिफ्ट में वो कहानी का वाक गया और अक्षय कुमार और राजा मैन ने उन्होंने खुद कहा है कि ये सब सही है हम लोग ने दस साल का

रिसर्च किया Research है अक्षय कुमार बोलते एक भी चीज मंदलक नहीं है और उसमें दिखाया कि एक जहाज पैसा खा के लेके आए आदमी को तो भी एक्शन लेना बहुत जरूरी था बिकॉज ये जो सेलिब्रिटीज है ना दे आइडलाइज दे आर वर्शिप दे मोटिवेट पीपल दे इंस्पायर पीपल इनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको एक मिसाल बनना चाहिए लोगों के लिए अगर गलत चीज दिखाएंगे और हीरो लोग को अगर कर बदनाम करेंगे तो ये बहुत ना

लेकिन माथुर साहब ने और काफी डिप्लोमेट्स ने जब एयरलिफ्ट रिलीज हुई तो उन्होंने मीडिया में भी काफी कमेंट्स दिए और ये लोग ने हमारे जहाज को क्यों इन्वॉल्व किया ये तो हमें पता नहीं पिक्चर एयरलिफ्ट थी जहाज एक ही निकला था कुवैत से हमारा बताते हैं दूसरे जहाज के ऊपर 500 पैसेंजर लेके पैसे का निगोसिएशन करके लाख डॉलर लेके निकाला है और वो भी क्या कहते दो घंटे की जर्नी है दो घंटे की बात है

दो घंटे की बात होती ना तो झांस के ऊपर से पैसेंजर को आप कहां उतारते हमको लगा 48 कलाक दुबई ले जाने के लिए दो घंटे में आप नॉर्थ जाओगे तो आप इराक जाते हो साढ़े चार घंटे लगते खाली इराक बॉर्डर क्लियर करने के लिए साढ़े चार घंटे नीचे साउथ जाओगे तो कुवैत बॉर्डर क्लियर करते हो और ईस्ट में जाओगे तो दरियाई दरिया है और ये पिक्चर में कहते दो घंटे की बात है

पैसेंजर को उतार के एसाइलम दे देना

लेते हैं तो चीजें आपके सामने क्लियर हो जाता है तो आप इसे जरूर देखिए मिशन को, को और मैं हमारे दोनों दोस्तों सीनियर हमसे बड़े हैं, लेकिन मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छे लग और रहे हैं। मैं ये आपके और... सुनने वाले को यही कि अभी क्रिसमस आ आ रहा है। <laughs> बहुत आ रहा है, है, न्यू ईयर करीब तो आप सबों <laughs>

िर कुछ कर जा मैं मे इस पे जान इस लातिर कुछ कर जा

नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष फिल्म फेस्टिवल में लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल दोनों में जो हो रहा है उसमें हम लोग आप सभी को बहुत सारे कलाकार डायरेक्टर एक्टर से रूबरू होने का मौका मिल रहा है हम सभी को और अभी मेरे साथ हैं नीला यादव जो डायरेक्शन में अपना बहुत समय तक काम किया है फिल्म इंडस्ट्री में तो आइए आप सभी को मैं उनसे रूबरू कराना चाहूँगा और उनसे बातें करेंगे उनके डायरेक्शन के बारे में फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो आप सभी की तरफ से नीला यादव का बहुत बहुत स्वागत है

Thank you. जी कैसे हैं नीला जी सही <laughs> और आपको देखकर मुझे लगता है कि आप एक्टर हैं <laughs> नहीं मैं एक्टर नहीं हूँ प्रोड्यूसर और मैं चाहूंगा कि जिस प्रोडक्शन में आप काम कर रहे हैं और किन किन चीजों को आपने किया है जो थोड़ा बहुत लोगों के बीच में बहुत ज्यादा वो मैसेज कोट किया है

और बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी जिनको मिला है उसके बारे में थोड़ा आ, मैंने अभी तक चार फिल्में बनाई हैं शब्द तीन पत्ती पांच और राजमा चावल अभी मैं एक नेटफ्लिक्स के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ और एक नेटफ्लिक्स सीरीज पे काम कर रही हूँ चार फिल्में हैं उसमें थोड़ा सा मैसेज क्या कोट किया या किस थीम को लेकर फिल्में बनाई हैं आपने उसके बारे में फिल्म का नाम और थीम बताया

चारों फिल्में बहुत अलग है एक दूसरे से शब्द शब्द में संजे दत्श्वर्य राय थे एक राइटर की कहानी थी और वो कैसे लिखते लिखते आ, असलियत पे आपा छोड़ छूट जाता है उनका फिर मैंने एक फिल्म बनाई तीन पत्ती जिसका थीम था ग्रीड उसमें अमिताभ बच्चन थे

Um, उसके बाद मैंने फिल्म पास्ट बनाई जिसने करीब तीस या चालीस कंट्रीज में ट्रैवल किया टॉप फेस्टिवल्स में um, वो इंडिया की लॉन्गेस्ट फिल्म रनिंग फिल्म है फ्रांस में और फिर मैंने एक फिल्म राजमा चावल बनाई जो अभी नेटफ्लिक्स पे ये राजमा चावल ये जो नाम कैसे आपने दिया क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कुछ सा खाने की चीज़ें हैं <laughs>

राजमा चावल एक बाप बेटे की कहानी है तो उनके क्या कहते रिश्ते में जो स्पाइस नहीं है है वो राजमा चावल लेके आता इसके अलावा आप अभी अभी क्या कर रहे हैं मैं एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रही हूँ और एक नेटफ्लिक्स सीरीज भी काम कर रही हूँ अच्छा, <laughs> लाइफ एंड डेथ के बारे में दोनों

ओके okay, नीला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आ, आ, फिल्म इंडस्ट्री की या डायरेक्शन की बातें तो हो गई मैं चाहूँगा कि आप अपने लाइफ के बारे में बताइए कौन कौन आपके साथ है अभी और जिनको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे लाइफ में मेरे क्लोजस्ट पार्टनर मेरे पार्टनर मेरे हसबेंड हैं जो एक सिनेमाटोग्राफर हैं उनका नाम है असीम बजाज

और आ, मेरा इस फेस्टिवल के साथ रिश्ता भी पर्सनल ही है क्योंकि जो रि, जो रिजू जी हैं वो मेरे ब्रदर इन लॉ तो, ये मेरी दुनिया है अच्छा मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग जैसे आप डायरेक्शन में हैं तो बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी तो कोई एक बुक या फिर कोई पढ़ी हुई चीजें जैसे कि बहुत ज्यादा वो इम्प्रेस करती हैं

तो वो कौन सी चीज़ आई थिंक फिल्म मेकिंग के लिए बुक्स से ज़्यादा फिल्में देखना मेरे लिए ज़्यादा बड़ी एजुकेशन है क्योंकि फिल्में देख के आपको डिफरेंट फिल्म मेकर्स का दुनिया को देखने का नज़रिया जो अलग होता है सबका वो देखने को मिलता है अलग अलग कल्चर्स में एक झलकी मिलती है तो

मैं ज्यादा टाइम फिल्में देखने में स्पेंड करती में कौन सी फ़िल्में आपने देखी हैं उसमें से जो फिल्म आपके करीब हाल ही में लास्ट में, क्या में को बहुत अच्छी भी लगी थी मैंने आ, एक फिल्म देखी मैरिज स्टोरी वो नेटफ्लिक्स पे है रिलेशनशिप मैरिज कपल के रिलेशनशिप पे बेस्ट है मेरे को

बहुत टाइम बाद उस फिल्म फिल्म ऐसा मतलब देख के लगा कि ऐसी <laughs> तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हुई हैं आपसे और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता मित्र भी इंजॉय कर रहे हैं आपकी बातें सुनकर और कोई गीत या जो गजल जो भी है आपको बहुत आपका करीब है उसके बारे में

ऐसा कोई गीत या गज़ल नहीं है मतलब मैं बहुत म्यूजिक सुनती हूँ पर ऐसा कोई फिक्स्ड गीत या गजल नहीं है तो मेरी फिल्म का फास्ट का एक गाना है मायरे माय मायरे माय वो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता नहीं मैं बहुत बुरा गाती हूँ <laughs> आपके दर्शक सब <से> भाग जाएंगे <laughs>

तो चलिए नीला यादव जी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं आप इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े रहें और अपने लिए नए नए फिल्म बनाते रहें फिल्म देखते रहें और अच्छा मैसेज लेके लोगों के बीच में आए आप ऐसी शुभकामनाएं करते हैं मंगल कामनाएं करते हैं थैंक यू सो मच थैंक यू

ठीक yeah. है

नमस्कार आप सुन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल लोनावाला में जो हो रहा है 2019 <laughs> लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है लोनावाला में और वर्ल्ड सिनेफेस्ट है जहां पर 250 से अधिक फिल्में यहां पर आई हैं लोगों ने इसे देखा और इस फिल्म फेस्टिवल में कुछ यूनिक चीजें हैं जैसे कि फैशन शो है टैलेंट शो है या फिर म्यूजिक कॉन्सर्ट आज होने वाला है

पेंटिंग एग्ज़िबिशन लगा हुआ है लोग बुक रीडिंग के बारे में भी हम लोग समझ पाए हैं तो ऐसे कई वैरायटी ऑफ चीज़ें यहां पर हो रही और इस बीच हमारी मुलाकात बहुत सारे ऐसे आर्ट से जुड़े हुए लोगों से हो रही हैं कई बार हम प्रोड्यूसर से बात करते हैं राइटर से बात करते हैं एक्टर से बात कर रहे हैं टी

आर्टिस्ट से बात कर रहे हैं और थिएटर आर्टिस्ट से बात कर रहे हैं तो अभी मेरे साथ हैं प्रतीक कोटारी जी जो फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं मुंबई में ही अपना विशेष काम कर रहे हैं और कई ऐसे शॉर्ट फिल्मों को उन्होंने मंच पे लाने का कोशिश किया है और मंच दिया है उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम देख रहे हैं तो कई फिल्में इन्होंने लेकर पब्लिश करने का अपना एक दायित्व निभाया है तो प्रतीक कोटारी जी हमारे साथ हैं उनका बहुत बहुत स्वागत

थैंक यू सो मच थैंक यू कैसे हैं आप मैं बहुत बढ़िया हूँ और जस्ट अभी अभी आए हो मुंबई से एक्चुअली मैं होने नहीं वाला था मेरा आज एक शूट होना था एक दिन से वो पोस्टपोन हो गया मैं कल ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैंने तुरंत मेरा फ्रेंड खारगर में ही था उसको फ़ोन मिलाया जिसने मेरे फिल्म में एक्टिंग की एंड दैन आई सेट चलो चलते हैं सो so, अभी जस्ट प्रोग्राम बना सुबह में अभी हम यहाँ पहुँच गए

चलो इसका मतलब हम लोग लकी हैं कि आपसे मुलाकात हो रही है मैं मैं कि, कि यहाँ पे इतनी बढ़िया वाइब और इतनी बढ़िया ऑडियंस के साथ कुछ ही घंटों में शायद मेरी फिल्म देख पाऊंगा वापस एक बार तो ये तो मेरा सौभाग्य है चलिए बहुत ही अच्छी बात है और प्रतीक खोटारी जी मैं चाहूँगा कि मैंने थोड़ी सी बातें बताई आपके बारे में क्योंकि पहली बार मेरी और आपकी मुलाकात है तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा डिटेल अपने परिवार के बारे में और इस इंडस्ट्री में जुड़कर आपने क्या क्या किया है उसके बारे में बताए

तो आ, मेरी थोड़ी सी आ, परिवार की हमारे लेगेसी रही है इंडस्ट्री की मेरे ग्रैंड जो थे वो स्टिल फ़ोटोग्राफर थे आ, बहुत सारी मीडिया एजेंसी जैसे कि लोवेल इंटास वगैरह के लिए स्टिल फोटोग्राफी करते थे मेरे पिताजी जो थे आ, वो डी ओ पी यानी कि डरेक्टर ऑफ डायरेक्टर ऑफ़ फ़ोटोग्राफी जिसे कहते हैं आज

सिनेमेटोग्राफर uh, तो उन्होंने बहुत सारी फिल्में जैसे कि घायल फिर श्याम बनेगिल की जुबैदा वेलकम टू सज्जनपुर विनय शुक्ला की गॉड मधर बहुत सारी फिल्मों का बहुत सारी फिल्मों का कैमरा वर्क किया है चाणक्य टीवी शो जो आता था तो कहीं ना कहीं फिल्म मेकिंग थोड़ा सा हमारे फैमिली हिस्ट्री में ही

आता है और मैं फिल्मों के साथ ही बड़ा हुआ हूं मुझे बचपन के भी किस्से याद है जब जो पुरानी जो फिल्में होती थी 35 फाइव की उसके स्पूल्स पड़े होते थे हमारे यहाँ कुछ एक्सपोज ये वो तो मैं तो मेरा तो बचपन का खेल होता था प्रोजेक्शनिस्ट टू प्ले प्रोजेक्शनिस्ट तो ये वहीं से थोड़ा सा शायद खून में ही था बचपन से सेट्स पे जाना पिताजी के साथ सेट पर रहना

वो सब वो सब किया है तो बड़ा अच्छा लगता है बड़ा थ्रिल महसूस होता है सो देन वेन आई पास माय ट्वेल्थ मुझे लगा कि मुझे पहले या तो साउंड डिज़ाइन कर लूं या एडिट कर लूं बट मुझे फ्रेंकली उसमें इतना मन नहीं लगा धीरे धीरे कॉलेज के दौरान एक बार मैं मंच पे चला गया मुझे किसी ने दोस्त ने बोला कर ले यार एक्टिंग ही तो है

और वहाँ से मुझे एक्टिंग का एक्चुअली कीड़ा लगा एंड दैट्स व्हेन आई एक्चुअली केम इनटू दिस इंडस्ट्री पहले को ऐसा मेरा प्लान नहीं था इस इंडस्ट्री में आया तो एज एन एक्टर आया एज एन एक्टर ट्रेनिंग ली फॉर्मल ट्रेनिंग पर उसके बाद धीरे धीरे एज ए मीडियम जो है फिल्म मेकिंग मुझे बहुत फैसिनेट करता रहा और लकी हूँ प्रिविलेज हूँ कि

Uh, मेरे करियर के शुरुआत में ही मैंने दीप्ति नवल हो गए श्याम बैनिगल हो गए गुलजार साहब हो गए mm -hmm. इन सभी दिग्गजों के साथ काम किया इनसे इनके आसपास रह के बहुत कुछ सीखा है मैंने mm -hmm. मैं थिएटर करता था तो जो मैंने मेरा पहला नाटक था मंच पे, एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट वो गुलजार साहब की लिखी हुई कहानियाँ थी फिर मैंने श्याम बैनिगल जी को संविधान करके उन्होंने एक टी शो बनाया था विच इज़ बेस्ड ऑन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन

सो so, उसमें मैं पूरे प्रोजेक्ट में था उनके साथ और भी फिल्मों में मैंने असिस्ट किया मेरे पिताजी ने भी एक फिल्म डायरेक्ट की थी उसमें आई वाज वर्किंग एज एन असिस्टेंट और फिर धीरे धीरे मैंने अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म बनानी शुरू की 2016 में मेरी एक शॉर्ट फिल्म हेल ओ हेलो जिसे श्याम सर ने ही प्रजेंट किया था और जिसमें गाना था जो कि गुलजार साहब ने लिखा था तो वो मेरी सबसे मेजर शॉर्ट फिल्म थी और वो पार्ट थी एक हमारा मूवी करके शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूसर है

उनका एक मेंटरशिप प्रोग्राम होता है हर साल जिसमें वो फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने एक असिस्टेंट को आप मेंटर करो हम उन्हें प्लेटफॉर्म देंगे हम उनकी जो शॉर्ट फिल्म होगी उसका एक गुच्छा बना के थिएटर में रिलीज़ करेंगे

सो so, हमारी वो जो शॉर्ट फिल्म है वो थिएटर में रिलीज़ हुई थी और अभी अमेजॉन प्राइम पर भी इट्स कॉल्ड शोर से शुरुआत तो वो अमेज़ोन प्राइम पर भी वो अवेलेबल है बहुत अच्छी अच्छी सात शॉर्ट फिल्में थी जिस जिसे प्रेजेंट किया था मीरा नायर इम्तियाज अली जोया अख्तर श्याम बनेगल श्रीराम राघवन सभी दिग्गज नाम थे नागेश को सो वो एक था और शॉर्ट फिल्म एज अ फॉर्मेट मुझे बहुत फैसिनेट करता है मेरी यहाँ पर जो आज फिल्म दिखाई जाने वाली वो भी एक शॉर्ट फिल्म है

लेकिन और और शॉर्ट फिल्म्स के साथ ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला तो जैसे शॉर्ट फिल्में आज हम ऑनलाइन बहुत देख लेते हैं पर मेरे हिसाब से मुंबई में ऐसे इवेंट जहाँ पे हम 40-50 जन एक साथ बैठ के साथ में शॉर्ट फिल्म देख सके वैसे एवेन्यूज कम थे कि हम हम अगर शॉर्ट फिल्म के बारे में हमें और जानना हो तो हम

फिल्म मेकर से चर्चा कर सके या कास्ट क्रू से चर्चा कर सके जैसे फेस्टिवल्स में होता है बट उसी चीज़ को आइडिया ये था कि रेगुलरली करें जैसे हम हर पंद्रह दिन दस पंद्रह दिन हमारा एक ना एक इवेंट होता ही है मुंबई में और हम अब दूसरे सिटीज़ में भी जा रहे हैं इसको लेके सो वाइट वॉल स्क्रीनिंग्स इस प्रॉपर्टी का नाम है हमारी तो हमारे एक मित्र है बलराज सिंह जो कि जिनका एक बहुत सुंदर कैफे है खार में हैबिटेट कैफे करके

So, हम दोनों हम दोनों का ये था कि शॉर्ट फिल्म के लिए और फिल्म मेकिंग के लिए भी कुछ आ, ऐसी एक एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें हम हमारा कोई बहुत बड़ा अटेम्प्ट नहीं था आ, और एक रेगुलरली ऐसा एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश करें जहां पे लोग जिसको शॉर्ट फिल्म में रुचि हो वहाँ के शॉर्ट फिल्म देखें और फिल्म मेकर से इंटरेक्ट करें या अगर मैं फिल्म मेकर हूँ मुझे सीखना है शॉर्ट फिल्म मेकर से बात करनी है तो मेरे पास कौन सा मंच है

और या मैं फ़िल्म मेकर हूँ तो मुझे अगर फिल्म दिखानी है और मुझे देखना है कि 50 जन एक साथ बैठ के मेरी फिल्म देखे तो कैसे आ, उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं सो so, उसी से ये वाइट वॉच स्क्रीनिंग्स वाली जर्नी शुरू हुई थी 2017 में और अभी तक हम कुछ मोर देन टू फिफ्टी शॉर्ट फिल्म्स एंड सम

इंडिपेंडेंट फिल्म्स दिखा चुके हैं अभी हमने उसमें फिल्म अप्रिसिएशन प्रोग्राम भी चलता है जिसमें हम वर्ल्ड क्लासिक्स दिखाते हैं उसको लेके डिस्कशन होता है मास्टर क्लासेस भी होते हैं जैसे शाम सर के साथ हमने मास्टर क्लास किया था फिर गोविंद जी गोविंद नहलानी जी के साथ मास्टर क्लास किया था अभी बिजॉय नाम्बियर जिन्होंने शैतान फिल्म बनाई थी उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी बहुत आज से ग्यारह साल पहले राहू करके दो में तो हमने उसकी स्क्रीनिंग करके उनके साथ बातचीत की थी कि दो में

शॉर्ट फिल्म वॉज अ वेरी अनोन प्रॉपर्टी इन इट सेल्फ इन इंडिया तो तब उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए थे और आज जो है तो जब ढांचा बदल गया शार्ट फिल्म का तो वो शार्ट फिल्म को किस नज़रिए से देखते हैं तो ये सारी चीज़ें जो थी कुल मिला के यही है वाइट वॉल स्क्रीनिंग्स और हमारी कोशिश यही है कि शॉर्ट फिल्म जो है जो बहुत मेहनत करके लोग बनाते

और कोई इसमें एजेंडा किसी का पैसा बनाना नहीं होता हर एक का एजेंडा होता है कि हमें अच्छी स्टोरी कहे और हमारी एक हमें एक वॉइस मिले तो हमारी भी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो फिल्म मेकर्स है जिनका इंटेंट अच्छा होता है उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपना काम लोगों के साथ शेयर कर सके तो वो है वाइट वर्ल्ड स्क्रीनिंग्स और मेरे बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ मैं अभी भी एक्टिंग करता हूँ स्टेज पर मेरे

सोलो एक्स है वो करता रहता हूँ मुंबई में और एज अ डायरेक्टर मैंने अर्लियर दिस ईयर अप्रैल में मेरी पहली जो फीचर फिल्म है उसका शूटिंग कंप्लीट किया अभी उसकी पोस्ट प्रोडक्शन एक्सेट्रा वो सब चल रहा है सो so, ये ये सारी चीज़ें हैं चलिए प्रतीक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और मुझे लगता है कि

काफ़ी कुछ चीज़ें जो है आप करते जा रहे हैं और एक तरफ जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात जो है वो अच्छा लगा कॉन्सेप्ट क्योंकि कई बार होता है कि चीज़ें जो है अच्छी बनने के बाद उसे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो वो प्लेटफॉर्म देने का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका और जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे राजस्थान गुजरात और पूरी दुनिया में लोग इस वक्त इंटरनेट से भी हमें सुनते हैं तो एक सोशल मैसेज आप क्या देना चाहते हैं

सोशल मैसेज तो एज अ फिल्म मेकर में देना पसंद ही नहीं करता क्योंकि मैसेज देने वाले बहुत लोग हैं तो मैं उससे थोड़ा दूर रहता हूं बट आई एम ग्लैड कि आप भी एज अज अ रेडियो प्लेटफॉर्म ऐसे एक इवेंट के साथ जुड़ के हमारी कहानियाँ और हमारी यहाँ पे जो फिल्म मेकर्स है उनके साथ आप इंटरव्यूज़ करके उनकी बातें भी लोगों तक पहुँचा रहे हैं ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है एंड uh, उसके लिए uh, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा

कि नहीं ये वाकई में बहुत अच्छी बात है कि ऐसे प्रोग्राम में हर फिल्म मेकर को अपना वॉइस मिले और मैसेज तो मैं क्या ही दूंगा मैसेज तो जिसको देना है वो ट्विटर और फेसबुक भरा पड़ा है मैसेजिंग से तो मैं उससे थोड़ा दूर ही रहता हूँ जब कोई एक अच्छी फिल्म के बारे में बताइए जो आपको अपील करता है अच्छा लगता है मुझे तो बहुत सारी फिल्में अपील करती है मतलब मैं तो फिल्में कॉन्स्टेंटली देखता रहता हूँ बट देख

हाल ही में जो मैंने फिल्म देखी आ, मुझे अपील कर गई वो थी गली बॉय आ, जो कि इस साल की ऑस्कर एंट्री भी है मुझे बहुत पसंद आया क्राफ्ट और जिस तरह उन्होंने क्लाइमेक्स छोड़ा जहाँ पे मेरी समझ के हिसाब से वो बहुत बड़ा रिस्क है जिस अगर अगर आपने वो फिल्म देखी है क्योंकि जनरली अगर एक वो टिपिकल हिंदी फिल्म होती

तो उसका क्लाइमैक्स और होता है उसको और बड़ा बना देते हैं उस लड़के को जो कि इन्होंने नहीं किया जो मेरे लिए एक सरप्राइज भी था और एक प्लेजेंट सरप्राइज़ था इसलिए मुझे गली बॉय बहुत पसंद आई और वैसे अगर आप ओवरऑल बात करें तो मैं चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा फ़ैन हूं तो मेरी लिस्ट में जो पहली दो तीन फिल्में निकलेगी वो चार्ली चैपलिन की ही निकलेगी उनकी एक फिल्म है मॉडर्न टाइम्स जो कि मैं हर एक को रिकमेंड जो भी मुझे कहता है कि मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ या फिल्म मेकिंग्स या मेरे दोस्तों को भी

जिसने भी नहीं देखी मैं कहता हूँ प्लीज़ देखो क्योंकि उससे अच्छा सटार या उससे अच्छा मैसेज कोई फिल्म में हो ही नहीं सकता और वो भी बिल्कुल ही सहजता से और बिल्कुल ही कॉमेडी उसमें कोई मैसेज देने की कि किसी ने कोशिश नहीं की है बस अपने आप ही सब, अप, सब समझ में आ जाता है अगर आप उस दौरान की वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो तो आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और अगर आप नहीं भी रखते हो चार्ली चैपलिन की यही ग्रेट बात है कि अगर आप

अगर आपको नहीं पता है जैसे जब हम पाँच छह साल के थे हमें नहीं पता था दुनिया के बारे में तभी भी वो फिल्म हमें अपील करती थी और हमें म, हमारा मनोरंजन होता था इतनी एंटरटेनिंग लगती थी और आज अलग फॉर्म में वही फिल्म हमें पसंद आती है तो हम टायरलेसली देख सकते हैं उसको।

चलिए प्रतीक जी हमारे साथ जुड़कर अपने बारे में बताने के लिए और अपने हॉबीज़ के बारे में बताने के लिए अपने अच्छे फिल्मों के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मैसेज इनडायरेक्टली आपने सब चीज़ें दे दिया <laughs> और आप अपने इस सफ़र में सफल रहें अच्छा नाम कमाएँ ऐसी दुआ करते हैं थैंक यू सो मच शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू थैंक यू

चलिए दोस्तों अभी आप सुन रहे थे प्रतीक कोटारी को और लोनावाला में फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल में हम उनसे रूबरू हो रहे थे और आपसे बातें करा रहे थे तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ ही पल में आप सुन रहे हैं रेडमोट वन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो

नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबर 90.4 एफएम फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग यहाँ पर लोनावाला में आए हुए हैं और लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और इस बीच बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही क्योंकि मैं एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन सभी से तो मिलता हूँ और यहाँ पर एक सरपंच भी आए हुए हैं जो यहाँ पास में कर्जत जो एरिया है कर्जत के पास में गाँव है उस गाँव से वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अनिरुद्ध जी ने शायद उन्हें बुलाया है उनके दोस्त है

तो सारंग जी हमारे बीच में पहुंचे हैं और उनसे बातें करेंगे हम लोग और उनके गांव के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे तो आप सभी की तरफ से सारंग जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार कैसे हैं आप सारंग जी? बहुत बढ़िया हूँ मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए हमें सर अभी मेरे बारे में बताने का होगा तो अभी तो फिलहाल मैं सरपंच हूँ लेकिन उसके पहले भी दस साल में सदस्य करके वो अपना ग्राम पंचायत मेंबर था मतलब मैं

तीन बार चुन के आया हूँ ग्राम पंचायत में पहली बार चुन के आया तो कुछ अपने को पता नहीं था कि इधर क्या होता है मतलब पहली बार कोई भी चुन के जाता है एमएलए उसको पता नहीं चलता है कि उधर क्या होता है मंत्रालय में क्या चलता है टेक्निक नहीं रहती उसको तो पहला मेरा पास साल ऐसा ही गया सीखने में बाद में क्या हुआ फिर चुनाव में खड़ा हो गया मैं फिर चुन के आया तो मेरे को पहले पाँच साल का एक्सपीरियंस था इसलिए मैंने क्या किया गाँव में जो जो अपने को जरूरतें हैं मतलब गाँव के लोगों को जो आप

जो चीज़ नहीं है वो चीज़ मतलब लाने का सोच मैंने रखा और धीरे धीरे एक डेढ़ साल में मतलब स्कूल का काम ठीक से किया वो टूटा फूटा था अपने गांव में एक हॉस्पिटल है छोटा सा उसका काम किया वो मतलब रेगुलर चालू हो गया उधर डॉक्टर्स आने लगे गांव का मंदिर पूरा टूटा हुआ था उसको ठीक किया गाँव वालों को साथ में लेकर वो भी अच्छा अभी मतलब बना है मंदिर और गाँव के सब लोग हर अपनी जानवरी में

पौष पूर्णिमा के दिन उधर अपना त्यौहार रहता है तो पूरा गांव के लोग सब आते एक साथ में तो बहुत मज़ा आता है मेरे बारे में बताने का रहेगा तो मेरा बहुत बड़ा नसीब है इतने छोटी उम्र में तीन बार मैं चुन के आया हूँ मतलब रेगुलर पंद्रह साल ये पॉलिटिशियन में हूँ छोटी उम्र में अभी तो सोच ऐसा है मतलब पूरा जनता में से मेरे को चुन के दिया है मतलब अपना कुछ पाँच लोगों से मैं चुन के आया हूँ

सारंग जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया लोगों का प्यार आपको मिल रहा है और पिछले पंद्रह सालों से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और इसमें पाँच साल आपको सीखने को लगा और उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है गांव के विकास में आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि अभी दस साल हो गए आपको पंद्रह साल हो गए इस फील्ड में देख तो अपने गाँव को देख कर, अपने गाँव में क्या क्या संभावनाएँ आपको लगती हैं कि इधर ये चीज़ें हो सकती हैं ऐसे संभावनाओं के बारे में बताइए अभी क्या है मतलब अपने गाँव जो है

बम्बई को लख है ज़्यादा लंबा नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ गांव में कुछ तो सुविधा और बढ़ना चाहिए कुछ तो प्रो, प्रोजेक्ट्स आना चाहिए अगर प्रोजेक्ट्स आने लगे तो गाँव वालों को भी उत्सव लगेगा और बाहर जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी वो उधर ही काम करेगी और उसमें से कुछ और मतलब खेती बिधि करेगा कुछ और प्रोजेक्ट रहेगा तो मतलब उधर प्रोजेक्ट आएगा बाहर का तो वो उसको प्रोत्साहित करके उधर ही तुम प्रोजेक्ट बनाओ बाहर जाने की जरूरत नहीं है ऐसा भी कर सकते

रोजगार के लिए आप सोच रहे हैं गांव वालों के लिए आप सोच रहे हैं और इसमें जैसे कि कोई प्रोजेक्ट कोई कंपनी या फिर कुछ ऐसे आ, आ, कुछ चीज़ें ऐसी आ जाएं जहाँ पर लोग जुड़ सकें और अपना सेवा भी दे सकें और गांव का भी विकास हो सके और गांव के लोग गांव में रहकर ही काम कर सके ये आपका सपना है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है। और मैं चाहूँगा कि आपके गाँव के आस में या गाँव में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जो चीज़ें देखने लायक हैं अभी उधर करेगा तो मेरे गाँव में एक वाटरफॉल है

बारिश में इतने लोग आते हैं बहुत ही बहुत लोग आते और उधर खास करके ट्रैकिंग करने के लिए लोग ज़्यादा आते हैं मतलब ट्रैकिंग के लिए वो बहुत बड़ा स्पॉट है वाटरफॉल का वो ट्रैकिंग के लिए तो बहुत लोग आते हैं बारिश में और एक गांव के बाजू में एक बड़ा डैम है देखने के लिए अच्छा है और वो गाँव के वो थोड़ा जाएगा ऊपर आधा घंटा एक घंटा चल के तो उधर माथेरानी हिल स्टेशन चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने गाँव के बारे में और आशा व्यक्त करता हूँ कि जो भी गाँव आपका

माथेरान के पास है तो इल स्टेशन के बिल्कुल पास ही हैं <laughs> और जिस तरह से आप अपने गांव को लेकर कुछ करना चाहते हैं कुछ सपने देख रहे हैं वो सपने जल्दी पूरा हो ऐसी शुभकामना के साथ जाते जाते आप देश विदेश के लोग आपको सुन रहे उन सभी के लिए एक मैसेज क्या बताना चाहेंगे सबके लिए मेरा आशीर्वाद अच्छा रहेगा और सर ने मेरे को इधर बुलाया उसका भी मैं शुक्रिया हूँ <laughs> सारंग जी बहुत ही अच्छा लगा आपने अपनी बोली भाषा में प्यार से सब चीज़ें बता दिया है

कोशिश करेंगे हम लोग जो भी आपके बच्चों के लिए जहाँ बच्चे हैं वहाँ पर गांव में तो उन बच्चों की स्कूल जो सातवीं तक है और उन बच्चों में जो टैलेंट है अगर हम लोग चाहेंगे तो उस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं मराठी में विचार ला सदान की खूब मुलाकात चांगली दिल हस्ती चलिए <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मराठी में भी अगर आप इंटरव्यू लेते तो मैं बहुत अच्छा और बता सकता था लेकिन हमारे भाव जो है हमें समझ में आता भाषा कोई भी हो

फरज आनंद वाटला तुम्हे बोलता सारंगजी इच्छा व्यक्त करतो हो कि तुम्हार गावाचा विकास हो अन मुलामी काही टॅलेंट हंट प्रोडक्ट पन तुम्हार गाँव गेउनो तो तुम्हारी इच्छा असल तो आज के इस एपिसोड में हमने सारंगजी को सुना और उनके गाँव के बारे में सुना और इसी तरह फिल्म फेस्टिवल में एक रंग आ गया है कि अलग अलग लोगों के साथ आपकी रूबरू हो रही हैं और गाँव के सरपंच से भी आप मिल रहे हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर रहिए